ईश्वर सब कुछ समझता है उसे नहीं समझा जा सकता अब्दुल बहा ने कहा भिन्न उद्देश्यों से पेरिस में प्रतिदिन असंख्य गोष्ठियां होती है जैसे कि राजनीति वाणिज्य शिक्षा कला विज्ञान तथा अन्य कई विषयों पर चर्चा हेतु ये सभी गोष्ठियां अच्छी होती है परन्तु हमारी यह सभा इसलिए आयोजित हुई है कि लोग प्रभु की ओर उन्मुख हों मानवता की भलाई के लिए सर्वोत्तम तरीके से काम करना सीखें पक्षपातों को दूर करने के साधन खोजें और मानव हृदय में प्रेम तथा सार्वलौकिक भ्रातृभाव का बीज बोएं। हमारी सभा के अभिप्राय को ईश्वर का समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त है पूर्व विधान ओल्ड टेस्टामेंट में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य की रचना अपने प्रतिरूप में करे गॉस्पल में ईसा ने कहा मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है कुरान में ईश्वर कहता है मनुष्य मेरा रहस्य है और मैं उसका बहाउल्लाह लिखते हैं कि प्रभु कहता है तुम्हारा हृदय मेरा निवास स्थल है मेरे अवतरण के लिए इसे शुद्ध कर तुम्हारी आत्मा मेरा प्राकट्य स्थली है मेरे आविर्भाव के लिए इसे पवित्र बनाओ ये सारे पावन शब्द हमें बताते हैं कि मानव की रचना प्रभु के प्रतिरूप में की गई है फिर भी मानव मन के लिए ईश्वर के सार को समझ पाना असंभव है क्योंकि सीमित ज्ञान को इस असीम रहस्य पर लागू नहीं किया जा सकता प्रभु सब को अपने में समाए हुए हैं उसको समाया नहीं जा सकता समाने वाला समाये जाने वाले से उत्तम होता है संपूर्ण अपने भागों से बड़ा होता है मनुष्य जिन बातों को समझते हैं वे उनकी बोध क्षमता से परे नहीं हो सकती आता मानव हृदय के लिए यह असंभव है कि वह परमात्मा की महिमा को समझ सके हमारी कल्पना केवल मात्र वही तस्वीर देख सकती है जो यह खींच सकती है सृष्टि के भिन्न जगतों में बोध शक्ति के अंश में अंतर होता है खनेज वनस्पति तथा पशु जगत में से प्रत्येक अपने अतिरिक्त किसी और सृष्टि को समझ सकने में असमर्थ है खनिज पदार्थ पौधे की विकास शक्ति की कल्पना नहीं कर सकता वृक्ष पशु की हरकत की शक्ति को समझ नहीं सकता नहीं वह यह समझ सकता है कि देखने सुनने या सूंघने की शक्ति प्राप्त होने का क्या अर्थ है ये सब शारीरिक सृष्टि से संबद्ध हैं सृष्टि में मनुष्य का भी हिस्सा है परंतु मनुष्य के दिमाग में क्या हो रहा है यह समझ पाना दोनों निम्न जगतों के लिए संभव नहीं पशु मानव की बुद्धि का अनुभव नहीं कर सकता वह केवल वही जानता है जो उसकी पार्श्विक ज्ञानेन्द्रियों को अनुभव आता है वह किसी निराकार वस्तु की कल्पना नहीं कर सकता पशु यह नहीं जान सकता कि पृथ्वी गोलाकार है कि पृथ्वी सूर्य के गिर्द घूमती है यह विद्युत तार यंत्र का निर्माण कैसे हुआ केवल मनुष्य के लिए ही ये बातें संभव है मानव सृष्टि की सर्वोत्कृष्ट कृति है और सभी जीवों की तुलना में ईश्वर के निकटतम है सभी उच्च जगत निम्न जगों की समझ से परे हैं। तो यह किस प्रकार संभव हो सकता है कि एक श्रेष्ठ मनुष्य सर्वशक्तिमान श्रेष्ठा को समझ सके वह जिसकी हम कल्पना करते हैं ईश्वर की यथार्थता नहीं है वह अज्ञेय तथा अविचारणीय है और मानव की सर्वोच्च कल्पना से भी बहुत ऊपर है अस्तित्व के सभी प्राणी दिव्य उदारता पर निर्भर है दिव्य दया स्वयं जीवन की प्रदान करती है जैसे सूर्य का प्रकाश सारे विश्व पर चमकता है उसी प्रकार असीम परमात्मा की दया सभी प्राणियों को प्राप्त होती है जैसे सूर्य पृथ्वी के फलों को पकाता है और सभी प्राणियों को जीवन तथा उष्णता प्रदान करता है उसी प्रकार सत्यता का सूर्य सभी आत्माओं पर चमकता है और दिव्य प्रेम तथा बोध के प्रकाश से ओतप्रोत करता है शेष सृष्टि पर मानव की श्रेष्ठता का अवलोकन पुनः इस बात में भी किया जा सकता है कि मनुष्य की आत्मा होती है जिसमें दिव्यात्मा का वास होता है निम्न जीवों की आत्माएँ अपने सार में निकृष्ट होती हैं आता इसमें कोई संदेह नहीं कि उत्पन्न किए गए सभी जीवों में से मानव की प्रभु की प्रकृति के निकटतम है और इस कारण दिव्य उदारता के उपहार का अधिकतर भाग प्राप्त करता है खनिज जगत को अस्तित्व की शक्ति प्राप्त है पौधे में अस्तित्व तथा विकास की शक्ति प्राप्त है अस्तित्व तथा विकास के अतिरिक्त पशु में विचरण करने की तथा ज्ञानेन्द्रियों के प्रयोग की क्षमता प्राप्त है मानव जगत में हम निम्न जगतों के सभी गुण पाते हैं और उनके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ मानव पिछली सारी सृष्टि का योगफल है क्योंकि वह उन सब को समाविष्ट किए हुए हैं मानव को वृद्धि का विशेष उपहार प्रदान किया गया है जिसके द्वारा वह दिव्य प्रकाश का बड़ा भाग प्राप्त कर सकने में समर्थ है पूर्ण व्यक्ति निर्मल और पालिश किए हुए दर्पण के समान है जो सत्यता के सूर्य को प्रतिबिंबित करता है और परमात्मा के गुणों को प्रत्यक्ष करता है ईसामसी ने कहा है जिसने मुझे देख लिया है उसने परम पिता को देख लिया है ईश्वर को मानव में प्रकट हुए सूर्य आकाश में अपना स्थान छोड़ दर्पण में नहीं उतर आता क्योंकि चढ़ने और उतरने आने और जाने के काम अप्रिमित के नहीं बल्कि परिमित जीवों के तौर तरीके हैं भली भांति पालिश किए गए दर्पण सरीखे ईश्वरावतार में दिव्य प्रभु के गुण ऐसे रूप में दिखाई देते हैं जिसे समझने में मानव समर्थ है यह इतना सुगम है कि हर कोई इसे समझ सकता है और वह जिसे हम समझ सकते हैं उसे हमें बाध्य होकर स्वीकार करना पड़ता है उन सिद्धांतों को जिनमें या तो हमें विश्वास नहीं है या जिन्हें हम समझ नहीं सकते अस्वीकार करने के लिए हमारा परम पिता हमें उत्तरदायी नहीं ठहराएगा क्योंकि वह सदैव अनंत रूप से अपने बच्चों के प्रति न्यायपूर्ण है ईश्वर सब कुछ समझता है उसे नहीं समझा जा सकता दो फिर भी यह उदाहरण इतना युक्तिसंगत है कि जो मन इस पर विचार करने को तैयार है वे इसे सुगमतापूर्वक समझ सकते हैं मेरी प्रार्थना है कि आप में से प्रत्येक एक प्रकाशपूर्ण दीप बने जिसकी ज्वाला प्रभु का प्रेम हो आपके हृदय एकता के तेज से परिपूर्ण हो आपके चक्षु सत्यता के सूर्य के प्रकाश से देदीप्यमान हो उठें। पेरिस एक अत्यंत सुंदर नगर है हर प्रकार के भौतिक विकास से सुसज्जित तथा अधिक सभ्य किसी अन्य नगर को वर्तमान संसार में ढूंढ निकालना असंभव होगा परन्तु इस पर आध्यात्मिकता का प्रकाश अधिक समय से नहीं पड़ा है भौतिक सभ्यता की तुलना में उसकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत पिछड़ी हुई है आध्यात्मिक सच्चाई की वास्तविकता के प्रति उसे जागरूक करने और उसकी निष्क्रिय आत्मा में जीवन का श्वास फूकने के लिए एक महान शक्ति की आवश्यकता है श्रेष्ठतम शक्ति की सहायता से उसे जागरूक करने और उसके लोगों को पुनर्जीवित करने के इस कार्य में आप सब अवश्य ही संगठित हों जब कोई रोग छोटा होता है तो थोड़े से इलाज से वह ठीक हो जाता है परंतु जब वह छोटा सा रोग भयंकर रूप ले ले तो उसके लिए दिव्य चिकित्सक को निश्चय ही कड़े उपचार का प्रयोग करना पड़ता है कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो ठंडे वातावरण में खिलते और फल देते हैं अन्य ऐसे होते हैं जिन्हें पूर्ण परिपक्वता प्राप्त करने के लिए सूर्य की ज्यादा से ज्यादा गर्म किरणों की जरूरत होती है पेरिस एक ऐसा वृक्ष है जिसके आध्यात्मिक विकास के लिए प्रभु की दिव्य शक्ति के ज्वलन सूर्य की आवश्यकता है मैं आप में से प्रत्येक से अनुरोध करता हूँ कि आप पवित्र शिक्षाओं की सत्यता के प्रकाश का भली अनुसरण करें ईश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा द्वारा शक्ति प्रदान करेगा जिससे आप कठिनाइयों पर काबू पा सकेंगे और उन पक्षपातों का उन्मूलन कर सकेंगे जो लोगों के बीच पृथक्ता और घृणा का कारण बनते हैं आपके हृदय प्रभु के महान प्रेम से विभोर हो उठेन और सब इसे अनुभव करें क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का सेवक है और सबको दिव्य उदारता में भाग लेने का अधिकार है विशेषकर उन लोगों के प्रति जिनके विचार भौतिक तथा पतनशील हैं अधिक से अधिक प्रेम तथा सहनशीलता दर्शाएं और इस प्रकार अपनी दया की दीप्ति द्वारा उन्हें भ्रातृभाव की एकता में खींच लाएं बिना उगमगाए यदि आप सत्यता के पावन सूर्य का अनुसरण करते हुए अपने महान कार्य के प्रति निष्ठावान हैं तो इस सुन्दर नगरी पर सार्वलौकिक भ्रातृभाव के पावन दिन का उदय होगा